प्रश्नोत्तर रीप माला सुख दुख जिज्ञासा सुख और आनंद में तथा दुख और शोक में क्या भेद है समाधान कोई ऐसा विषय मिल जाए तो हमें बहुत अनुकूल मालूम पड़े तो उससे मन में जो वृत्ति बनती है इसी का नाम सुख है जिस चीज़ से अनुकूलता जितने अधिक मालूम पड़ती है उससे उतना ही अधिक सुख का अनुभव हो जाता है इसलिए सुख विषय सापेक्ष है बिना किसी विषय के जहाँ हमें अनुकूलता का सुख का अनुभव हो वही आनंद है आप शांति से बैठे हैं मन एकदम शांत है कोई वृत्ति नहीं है तब जो भीतर से अनुभव होता है वह आनंद का अनुभव है वास्तव में आनंद ब्रह्म का स्वरूप ही है इसलिए आनंद विषय सापेक्ष नहीं होता जो विषय प्राप्त होने पर हमें बड़ा प्रतिकूल मालूम पड़े उससे मन की जो वृत्ति बनती है उसी का नाम दुख है दुख और शोक में थोड़ा अंतर होता है हमारा कोई भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु चली जाए उसका हमसे वियोग हो जाए तब मन की जो वृत्ति बनती है उसका नाम शोक है इसलिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो सभा की जाती है उसे दुख सभा नहीं बल्कि शोक सभा कहते हैं क्योंकि तो प्रिय व्यक्ति के वियोग से बहुत शोक हो जाता है जिज्ञासा संसार में सुखी व्यक्ति कौन है समाधान जिस व्यक्ति को न कहीं जाना है न आना है न कोई इच्छा है अपने कर्तव्य में लगा है भजन करता रहता है जो कुछ हो रहा है सब में उसे भगवान की कृपा दिखती है वही सुखी है महाभारत में प्रसंग आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से चार प्रश्न पूछे थे उसमें से एक प्रश्न यही था कि संसार में कोई सुखी भी है अथवा सब दुखी ही है जब युधिष्ठिर ने दिया उत्तर दिया पंचमे हनी ष्ठे व शाकम पंचति स्वे गृह चा प्रवासी चवारीचर मोदते भारतवन। जो व्यक्ति भजन में लगा रहता है अधिक धनी नहीं है भूख लगने पर पत्नी शाक सब्जी बनाकर खिला देती है न उसे कोई इच्छा है न उसे कहीं जाना है और न ही उसका किसी से कोई लेना देना है वह सुखी रहता है जिज्ञासा असंभूति उपासक प्रकृति लय को प्राप्त होता है सुषुप्त पुरुष के समान ही प्रकृति लय वाले का भी सुख भोग होता है ईश्वर सायुज्य प्राप्त उपासक भी सुख भोग करता है तब इन दोनों के फलों में अंतर क्या रहा समाधान जो उपासक प्रकृति अव्यक्त आत्मा के साथ तदात्मा को प्राप्त होता है उपाधि के अनुसार उसकी स्थिति भी अव्यक्त ही रहेगी उस अवस्था में सभी दुखों का अभाव होने से सुख भोग तो होगा पर वह भोग अव्यक्त होगा उपाधि व्यक्त न होने से ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं होगी परंतु जो उपासक ऐश्वर्यशाली व्यक्त ईश्वर के साथ सायिज भाव को प्राप्त होगा वह महद ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा हिरण्यगर्भ भी ईश्वर ही है उससे बड़ा ऐश्वर्य किसी का नहीं है अतः उसके उपासक को भी महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है दोनों प्रकार के उपासकों के सुख भोग में यह अंतर रहेगा प्रकृति प्रकृतिलय अवस्था में सुषुप्त के समान सुख तो है पर किसी पुरुषार्थ का अवसर नहीं है ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ के साथ सायुज्य प्राप्त उपासक तो क्रम मुक्ति के द्वारा परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है यह भी एक अंतर है